देवी भागवत तीसरा स्कंध पृथ्वी तभी स्थिर रहकर प्राणी जगत को धारण कर सकती है जब मैं शक्ति उसे साथ दिए रहती हूँ मैं हट जाऊँ तो एक परमाणु तक को धारण करने में वो असमर्थ है वैसे ही शेषनाग कच्छप एवं सारे दिग्गज भी मेरे सहयोग से ही अपने कार्य संपादन कर सकते हैं संपूर्ण जल पी जाना अग्नि की सत्ता नष्ट कर देना तथा पवन की गति रोकना मेरी इच्छा पर निर्भर है अभी अभी मैं जो चाहूँ सो कर सकती हूँ ब्रह्मा जी मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं कभी किसी प्रकार भी वे जीवित हैं यह संदेह ही नहीं करना चाहिए जिस प्रकार मिट्टी के लौंदे और कपाल में घड़े का भाग और भाव और प्रध्वंसा भाव स्पष्ट है वैसे ही प्राणियों में समझ लेना चाहिए आज पृथ्वी नहीं है विचार करने पर ज्ञात होता है कि इसके परमाणु तक नष्ट हो गए हैं परंतु क्षणिक होने पर भी महत का कभी अभाव नहीं होता वह नित्य होने पर भी अनित्य सा रहता है क्योंकि वह कर्ता के अधीन रहता है वह महतत्व सात भेदों से विविकित है ब्रह्मा जी तुम्हें वह महत देती हूँ स्वीकार करो उसी से अहंकार उत्पन्न होता है इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो जाओ अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो ब्रह्मा जी इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ यह अनुपमा अनुपमा सुंदरी है इसका मुख सरा मुस्कान से भरा रहता है महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी ने श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी इस प्रेसी भार्या को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछने नहीं अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो समय हो गया है अतः महत्व का संघार लेकर सहारा लेकर चार प्रकार के सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाओ उस महत्त्व में कर्म और जीव के साथ शरीर विद्यमान है पूर्व कल्प की भांति पुनः सृष्टि कर लो परंतु ध्यान रखना काल कर्म स्वभाव और गुण आदि कारणों के अनुसार ही सारी चराचर सृष्टि रहती है विष्णु तुमसे सदा आदर और सत्कार पाने के अधिकारी हैं क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वे सरा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब तब ये विष्णु धराधाम पर प्रकट हो जाएंगे कहीं पसी में और कहीं मानव योनि में इनका अवतार होगा प्रकट होकर दानवों का संहार करना इनका स्वाभाविक गुण है ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे